30 जनवरी सन 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक लड़की पैदा हुई उसके पिता सिख थे तथा माता एक हंगेरियन महिला थी वो लड़की कुछ बड़ी हुई 5 6 साल की जब कुछ-कुछ बातें समझनी लगी तो एक दिन उसने अपनी मां से कहा मम्मी हां बेटा डैडी दाढ़ी क्यों रखते हैं वो बेटा इसलिए और हर समय डैडी सिर पर लंबा सा कपड़ा क्यों बांधे रहते हैं <laughs> बेटी इसे कपड़ा नहीं कहते इसे पगड़ी कहते हैं वो पगड़ी और दाढ़ी इसलिए रखते हैं क्योंकि तेरे डैडी सिख हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं वो तुझे बेहद प्यार करते हैं है ना बेटा हां <laughs> उस बच्ची के पिता का नाम था सरदार उमराव सिंह सरदार उमराव सिंह एक आकर्षक प्रतिभाशाली और विद्वान युवक थे वह अध्ययन करने के लिए विदेश गए थे वहां उन्होंने हंगरी देश की एक युवती से शादी कर ली उनके यहां एक बेटी ने जन्म लिया जिसका उन्होंने नाम रखा अमृता पूरा नाम था अमृता शेरगिल अमृता जब 8 साल की थी तब वो अपने मां-बाप के साथ भारत आई कुछ समय वो गोरखपुर के पास अपनी जागीर में रही वहां उनकी चीनी की मिले थी इसके बाद वो शिमला में रही उसके मां-बाप ने देखा कि अमृता की रुचि चित्र बनाने में है और वो अच्छे चित्र बना लेती है तो उसे उसकी मनचाही चित्रकला की शिक्षा के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस भेज दिया गया पेरिस शहर उन दिनों दुनिया भर में अपनी चित्रकला मूर्तिकला और चित्रकारों के लिए प्रसिद्ध था पेरिस के आर्ट स्कूल में 5 साल के अध्ययन के बाद सन 1934 में अमृता भारत लौटी अमृता का अधिकतर समय भारत के बाहर फ्लोरेंस और फ्रांस में बीता था भारत से दूर रहने पर उन्हें भारत की याद भी बहुत आती रही अपने माता-पिता भी बहुत याद आते रहे और इस दूरी ने उन्हें भारत के और निकट ला दिया उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुना बहुत समझा और भारत को लेकर उन्होंने अपने मन में एक सपना संजो लिया लेकिन अमृता जब भारत वापस आईं और उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि भारत पर अंग्रेजों का राज था भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद चारों तरफ गरीबी उच नीच का भेट भाव था अमीरों और गरीबों के बीच की गहरी खाई थी इस सब ने अम्रिता के संजोए हुए सपनों को चूर चूर कर दिया उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने यहां के हालात के बारे में लिखा सुन्दर हरे भरे मैदानों में धीरे धीरे चलते फिते काले शरी दुखी चहरे अत्यंत क्रिश तुबले पतले स्त्री पुरुष ऐसे दिखाई देते हैं जैसे छाया चित्र और उन पर एक अकत्निय उदासी का सामराज्य छाया हो। और अकथनीय उदासी का यह साम्राज्य अमृता के ऊपर हावी हो गया उन्होंने जो भी चित्र बनाए उनमें इस उदासी की छाप भी रही और उसके साथ ही इस स्थिति परिस्थिति और लोगों के प्रति उनकी संवेदना की गहराई भी उनके चित्रों में साफ देखने को मिलती है सच बात तो यह है कि अमृता के मन की करुणा और मरमाहत विषाद की तीव्रतर अनुभूति ही उनके चित्रों में रूप और आकार ले बैठी है नर नारियों की बड़ी-बड़ी आंखों में अनिश्चितता भय से ग्रस्त पुतलियां सहज लेकिन मुरझाई हुई सी आकृतियां जैसे चुपचाप वो अपने भाग्य के भरोसे बैठी हों सारा वातावरण इतना नीरस बोझिल और उदासी से भरा हुआ है कि उनके चित्रों को देखने वाले बेचैन परेशान हुए बिना नहीं रह पाते और उनसे पूछते अमृदा तुम्हारे सभी चित्रों में उदासी सी क्यों छाई रहती है किसी भी चित्र में हंसी खुशी और खुशगवार रंग दिखाई नहीं पड़ते तब अमृता कहती जब हमारे आसपास कहीं हंसी खुशी है ही नहीं चारों ओर गरीबी और मजबूरी है तो मैं खुशी कैसे चित्रों मिलाऊं इन हालात को देख मेरा मन दुख से भर जाता है क्या कोई भावुक मन इन्हें अनदेखा कर सकता है अपनी मौजूदा स्थितियों से बच सकता है मैं अपने चित्रों में ऐसे हालात को उतार कर लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि वे ऐसे हालात से लड़ें, जिन्दगी को सही दिशा दें। अम्रिता सन 1934 में भारत आईं, लेकिन 5 दिसंबर सन 1941 को उनका आकस्मिक निधन हो गया। इस तरह कुल पाँच-छे साल में ही वो अपनी कला से देश को इतना प्रभावित कर गई जितना किसी और कलाकार के लिए पूरे जीवन में भी कर पाना बहुत कठिन है अमरिता शेर गिल ने चित्र कला को पूरी तरह समर्पित होकर पूरी लगन और मिष्ठा से चित्र � जैसे केला बेचने वाले नींबू बेचने वाले बाजार की ओर जाते हुए लोग दक्षिण भारत के ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं के चित्र ब्रह्मचारी तीन जवान लड़कियां और दुल्हन आदि शीर्षकों के अनेक चित्र उनके उल्लेखनीय चित्र हैं चित्रों के बारे में कला समीक्षकों का मत है कि ये चित्र किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति परिस्थिति के चित्रण होकर पूरी सामाजिक व्यवस्था के चित्र हों अमृता के चित्रों की एक विशेषता यह भी है कि इन चित्रों में एक आत्मा है भारत के प्रति आत्मीयता है इन चित्रों की आत्मीयता और संवेदना ही इन चित्रों को महान बनाती है इसीलिए अमृता के चित्रों ने भारत में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत की सच कहा जाए तो अमृता शेरगिल भारतीय चित्रकला के इतिहास क्षितिज पर एक धूमकेतु की तरह उभर कर आई और शीघ्र ही विलीन हो गईं लेकिन वो अपने कलाकार जीवन के छोटे से दौर में इतना कुछ दे गई जो सदैव अमर रहेगा अमृता शेरगिल अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख डॉ जगदीश चंद्रिकेश निर्मान संचालन प्रभु दयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर राखी जैन, गीता वर्मा, दिनेश वर्मा और नेहा, ध्वन्यंकन सतीष्ट लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग दाव दयाल चतुर्वेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती वंधना अरिमर्�